आज 25 अप्रैल 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिरात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग जैसे उपनिषदों का अध्ययन करने के क्रम में पिछले गुरुवार को कठोपनिषद का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं कठोपनिषद के बाद जैसा कि अपना तय किया था प्रश्नोपनिषद का अध्ययन शुरू करना कठोपनिषद में हमने महाराजा और युवा बालक नचिकेत के वार्तालाप में ये जाना था कि मनुष्य क्या है उसकी परम गति क्या है परमेश्वर क्या है और परमेश्वर की हमको भावना कैसे करना चाहिए और ब्रह्मांड की एक समग्र रूप से कैसे हम एक अवधारणा बना सकते जैसे उल्टे हुए वृक्ष की अवधारणा के रूप में महाराजा हमने नचिकेत को ये बात समझाई थी सबसे पहली बात तो जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि हम एक अवधारणा को एक कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में बनाकर रखें कि संसार एक इकाई है और इसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो भिन्नता प्रतीति है जो हमको महसूस होती है उसकी आत्यंतिक सच्चाई नहीं है उसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यह है कि किसी भी वस्तु या कोई भी संज्ञा उसका हम स्रोत अगर खोजें तो हम एक ही स्रोत पर पहुँचते इसलिए हम उसका अगर अनुसंधान करें तो वो अनुसंधान सदा एक ही स्रोत पर जाकर चेतना पर समाप्त होता अब हम इस अवधारणा को सदा अपने ध्यान में रखें कि ये ब्रह्मांड एक इकाई है इसका एक ही स्रोत है जो भिन्नता है वो प्रतीति है और जो अभिन्नता है वो इसका वास्तविक सत्य इस बात को ध्यान में रख कर फिर हम अपनी बात अब प्रश्नोपनिषद के समझने का प्रयास करते हैं तो प्रश्नोपनिषद जितने जैसे कि आप जानते हैं समस्त उपनिषद वेदों से लिए गए हैं ये अथर्वेद से लिया गया है अथर्वेद में मंत्र खंड है और ब्राह्मण खंड है तो यह अथर्वेद के ब्राह्मण खंड से मंत्र खंड से मुंडकोपनिषद है और ब्राह्मण खंड से प्रश्नोपनिषद है तो ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण खंड से ली हुई है और इसमें महर्षि पिपलाद उनके आश्रम का दृश्य है अब यहाँ पर हमको बड़ी एक हर चीज़ का विश्लेषण करें तो बड़ा विशिष्ट बात समझ में आती है कि यहाँ पर छह प्रश्नों के माध्यम से परमेश्वर की उत्तरोत्तर आराधना जो परब्रह्म तक ले जाती है उस आराधना का तरीका बताया गया है। वो छह प्रश्नों के माध्यम से जो छह ऋषि कुमारों ने प्रश्न रखे थे जो कुमार आए थे हाथ में संविधान लेकर ये वो कुमार थे जो स्वयं तपस्वी थे और अपर ब्रह्म की उपासना करते अपर ब्रह्म यानी जो सर्वोच्च ब्रह्म है उससे नीचे हम कई तरह की उपासनाएं करते हैं आज भी हम करते हैं अपर ब्रह्म की उपासना किसी देवी की किसी देवता की ऐसी उपासना है जो परब्रह्म से निचले स्तर की उन उपासनाओं में ये रत्न थे और ये आपस में चर्चा करते थे कि भाई सर्वोच्च सत्ता क्या होगी ब्रह्म क्या है और हम जिसकी उपासना करते हैं क्या ये है उपासना का परिणाम क्या होगा क्या अंतिम रूप से हमको हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा इस प्रकार की मन में खूब सारे संशय थे उस समय में जब विनम्रता पूर्वक अगर हमें कोई ज्ञानी से प्रश्न पूछना होता था गुरु से कोई जानकारी लेना होती थी तो हाथ में समिधा लेकर जाते संविधा एक प्रतीक थी इस बात का कि हमें अब आप, आपसे ज्ञान प्राप्त करना तो छो ऋषि ऋषि पुत्र संविधा लेकर पिपलाद ऋषि के आश्रम में जाते हैं अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि आश्रम में जाने के बाद पिपलाद ऋषि बड़े विनम्र थे उन्होंने कहा कि हे ऋषि पुत्रों तुम वैसे तो स्वयं तप करते आए हो लेकिन आश्रम में रहकर एक बरस तक और तप करो जहां पर कि सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य इन सबका पालन करते हुए गुरु शुश्रषा करो और उसके बाद अपने प्रश्न पूछो अगर मुझे उनका उत्तर आता होगा तो मैं तुमको सब बता दूंगा। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि जो आता हो गया ये उनकी विनम्रता थी जैसे कि आगे स्पष्ट हो जाएगा कि महर्षि पिपलाद ऋषि सर्वज्ञ थे उन्हें न आने का कोई कारण नहीं था पर उन्होंने कहा कि भाई तुम जो प्रश्न पूछोगे मुझे आता होगा तो उसका उत्तर बता दूंगा इस तरह वो चौह युवा एक बरस तक महर्षि पिपलाद की सेवा करते हैं आश्रम की सेवा करते हैं वहाँ पर गायों की सेवा करते हैं और इस तरह से एक बरस तक वो वहाँ पर आश्रम में टिकते हैं इस बात का प्रतीक है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो सर्वप्रथम तो हमारा अहंकार समाप्त होना जरूरी जब तक हमारे हृदय में अहंकार है किसी भी कारण या हम जानते हैं या हम उच्च शिक्षित हैं या हमको ये बहुत सारी बातें मालूम हैं तो जब तक ये अहंकार है तब तक शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होना संभव नहीं दूसरी बात इस ज्ञान में जल्दबाजी और उतावली की कोई जगह नहीं उन्होंने कहा एक बरस तक इंतज़ार करो। तो धैर्य की परीक्षा क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अब जब आए गए हैं तो आप बता दो ना क्या बात है अब साल भर तक कहाँ इंतजार करेंगे हमको अगर कोई कि इस प्रश्न का जवाब साल भर बाद देंगे तो अपन भाग जाएंगे तो साल भर बाद कौन इंतजार करेगा अभी बताना बता दो इसलिए गुरु की उन्होंने इतनी सम्मान रखी कि साल भर तक वो इंतजार करते गुरु प्रसन्नता से उसका जवाब देंगे ये कौन थे ऋषि कुमार एक थे कत्यपुत्र कबंधी जिन्होंने पहला प्रश्न पूछा दूसरे थे विदर्भ देशी ये भार्गव जिन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था तीसरा अश्वल कुमार कौशल्य कौशल्य उनका नाम था अश्वल कुमार इसलिए कहते तो अश्वल उनके पिता का नाम था गर्ग के गोत्र सौर्यायणी ये सौर्याणी कहते हैं ये सूर्य के पोते थे शिव कुमार सत्यकाम। और भारद्वाज पुत्र सुकेशा। ये छह ऋषि कुमार थे ये छः ऋषि कुमार पिपलाद ऋषि के आश्रम में पहुंचकर अपने प्रश्नों को अपनी शंकाओं को रखना चाहते थे लेकिन उन्होंने ऋषि ने एकदम आते से ऐसी किसी शंका का समाधान करने का अवसर दिया ही नहीं उन्होंने कहा कि अभी आप एक बरस तक तब करो इंतजार करो और फिर मुझसे प्रश्न पूछना जो मुझे आता होगा तो तुमको बता दूंगा अब इस उपनिषद का उद्देश्य क्या है जो अथर्ववेदी ब्राह्मण भाग में से जो हमारी प्रश्नोपनिषद निकाली गई है इसका उद्देश्य है कि हमको तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो क्योंकि हम सामान्य जन हैं हमको द्वैत ज्ञान तो आसानी से हो जाता है कोई बताएगा कि कपड़े कैसे सीना तो थोड़े दिन में हम सीख जाएंगे कोई बताएगा कि सुतार की तरह कैसे टेबल बनाना तो हम अगर भिड़ जाएँ वो सीख जाएंगे बहुत आसानी से सब बातें सीख जाती हैं लेकिन तत्व अपने बोध में लाना कठिन है और कठिन नहीं है लेकिन कठिन भी है कठिन क्यों है क्योंकि हम सांसारिक इंद्रियों के ज्ञान के आदि हो गए हमको आदत पड़ गई है कि हम इंद्रियों से जो प्राप्त होता है ज्ञान उस ज्ञान को तो बड़े आसानी से आत्मसात कर लेते हैं लेकिन जो इंद्रिय कम्य ज्ञान नहीं है जो मात्र अंतर प्रेरणा से जाना जा सकता है मात्र अंतर ज्ञान से अक्रम ज्ञान से इंटीट्यू नॉलेज से जो भीतर से पैदा होने वाला ज्ञान है उससे ही आत्मा को जाना जा सकता है अंतर्मुखी होकर ही जाना जा सकता है शुद्ध हृदय से शुद्ध चेतना से ही जाना जा सकता है जब तक हमारी इंद्रियों की बाहरी दौड़ जारी है तब तक इस ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है इसलिए कठिनाई है क्योंकि हम उस सांसारिक दौड़ में शामिल हैं जहाँ इंद्रियों को अंतर्वर्ती करना इंट्रोवर्ट करना अंतर्मुखी करना कठिन है इसलिए अंतर यात्रा कठिन हो जाती है और इसी की योग्यता प्राप्त करने के लिए ये उपनिषद का अध्ययन आरंभ किया जाता है कि इस उपनिषद के अध्ययन से हमको वो योग्यता प्राप्त होगी जिसके द्वारा हमें परमेश्वर का ब्रह्म का बोध हो सके अब ब्रह्म का बोध और दूसरे बोधों में बड़ा बेसिक डिफरेंस आधारभूत परि अंतर है दूसरे बोध हमको सांसारिक रूप से बलशाली बनाते हैं सक्षम बनाते हैं प्रसिद्ध बनाते हैं जैसे अगर हमको ये ज्ञात है कि इस काम को कुशलता से कैसे करना तो वो कुशलता हमारी प्रसिद्धि का कारण हो सकती है या वो कुशलता हमारे धनवान होने का कारण हो सकती है लेकिन ये बोध उन सबसे अलग उद्देश्यों को लेके होता इस आत्मा के बोध से हमारे समस्त कर्मों का नाश हो जाता है अभी कभी कभी उस में प्रश्न उठता है कि आत्मा के बोध से कर्मों के नाश का क्या संबंध ऐसा क्यों कर्म हम जब करते हैं जो भी कर्म करते हैं तो हम देह अहंकार से करते हैं ये कर्म मैं कर रहा हूँ जैसे किसी की सेवा करी तो हमारे अवचेतन मन में भावना होती है कि मैं सेवा कर रहा हूँ जब मैं किसी का बुरा करता हूँ तो मेरा मन जानता है कि मैं जानबूझकर इसका बुरा कर रहा हूँ जब मैं कुछ पुण्य करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये मैं पुण्य कार्य कर रहा हूँ और इसके फल का मैं अधिकारी हूँ इस तरह से जब हम देह अहंकार से कार्य करते हैं तो उन पुण्य और पाप में विभक्त कार्यों का परिणाम भी देह को ही भुगतना पड़ेगा और चूंकि देह सीमित है और किए गए कार्य बहुत हैं जिसमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं कुछ पुण्य हैं कोई पाप है तो एक ही जीवन में उन सबको भोग पाना कठिन है उनके परिणामों को इसलिए देह को छोड़ने के बाद हमको फिर से देह ग्रहण करना मजबूरी हो जाती है जैसे पिछले कठोपनिषद में भी भगवान यम ने कहा था कि वो देह को फिर से प्राप्त करने के लिए मजबूर है उसको फिर से देह प्राप्त करना ही पड़ेगी क्योंकि उसने देह अहंकार से काम किए अब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूं मैं देह नहीं हूं मैं इस देह में निवास करने वाली चेतना स्वरूप और यह मेरा वास्तविक परिचय है तो फिर क्या होगा कि इस देह के द्वारा किए गए कर्म मेरे द्वारा नहीं किए गए मैंने नहीं किया इससे मेरा कोई संबंध नहीं जैसे आपकी अपनी पहचान महेश्वरवासी की तरह है और अगर कुछ कारण से यहाँ के निवासियों को दंड दिया जाएगा तो आप चाहे अपराधी हो चाहे अपराधी न हो आपकी पहचान महेश्वरवासी है इसलिए आप अपराधी होगा जैसे एक बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं सबको खड़ा कर देते हैं सब जो टेबल पर खड़ा हो जाओ सब खड़े हो जाते हैं अब उसमें से मस्ती हो सकता है वो पचास में से दो बच्चे कर रहे हो पांच कर रहे हो दस कर रहा है लेकिन सजा सबको मिलती क्यों क्योंकि आपकी पर, आपका परिचय क्या है इस क्लास के विद्यार्थी हो इस कक्षा के विद्यार्थी हो इसलिए आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा लेकिन अगर आपका परिचय उस कक्षा से अलग हो जाए कि भैया मैं इस कक्षा में नहीं हूँ तो आपको वो सजा नहीं मिलेगी अपन इसको ये बहुत मोटा सा उदाहरण है लेकिन सत्य है इसका अंतर चिंतन करें कि जब मैं अपनी चेतना को पहचानूंगा मैं जानूंगा कि मैं चैतन्य रूप हूँ मैं तो मात्र ऊर्जा देता हूँ इस मन बुद्धि इस शरीर इन समस्त इंद्रियों को ऊर्जा देता हूँ और ये इंद्रियाँ अपने अपने कार्यों में बरत रही हैं अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रही हैं और अपने अपने इच्छा से कार्य कर रही हैं ये मन इसके हिसाब से कर रहा है ये बुद्धि इसके हिसाब से विश्लेषण कर रही है मैं तो इन बुद्धि को मन को शरीर को और इंद्रियों को देखने वाला हूँ इन सबको अंदर से देख रहा हूँ तो इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है मेरा सरोकार इतना ही है कि मैं इनको ऊर्जा देता हूँ और ये स्वतंत्र हैं अपना कार्य करने में एक स्वतंत्रता हमको प्राप्त है आज हम एक बुरा काम करने जाएं तो हम अपने आप को रोक सकते हैं ये स्वतंत्रता तो है हमारे पास फिर तुमने हमने नहीं रोका तो इसकी जिम्मेदारी शरीर की है इस मन की है इस बुद्धि की है लेकिन उस चेतना की नहीं है कि उस चेतना ने तो आपको मात्र एक स्वतंत्रता दी हुई है और आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा दी है अब आप उससे क्या कार्य करते हो क्या कार्य लेते हो ये उस मन बुद्धि अहंकार उस शरीर और इंद्रियों की जिम्मेदारी है इसलिए जब हम अपने आप को चैतन्य रूप से जानते हैं तो हम उन समस्त कर्मों से और उनके फलों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये फल तो इतने हैं कि सैकड़ों जन्मों तक उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल है क्योंकि हमने सैकड़ों जन्मों में कर्म कर्म किए हैं और एक ही जन्म में इतने कर्म अलग अलग तरह के करते हैं कि उनके लिए ही कई जन्म लेना पड़ेंगे और उन कई जन्मों में फिर हमसे कई नई तरह के कर्म होंगे इसलिए ये कर्मों का बोझ हर आगे बढ़ते हुए जीवन क्रम में बढ़ता ही चला जाता है घटता नहीं है जितना भोगते हैं उतना घटता है लेकिन हम उससे ज़्यादा फिर नया कर देते इसलिए ये बोझ बढ़ता ही चला जाता है और इस बोझ को लेके मुक्ति के द्वार पर जाना संभव नहीं क्योंकि वहाँ तो एक बहुत महीन पगडंडी है जिसमें से मात्र तुम जा सकते हो तुम्हारे कर्म नहीं जा सकते इसलिए जब इस पाप और पुण्य की गठरी को हमारे आत्मा के ऊपर जो बोझ है उसको उतारना है वो ज्ञान जरूरी कि मैं कौन जब आप ये जानते हो ये बोध हो जाता है इसमें वही दिया गया छठे प्रश्न में व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्म रूप से निरूपित किया गया है छठा प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है जो भारद्वाज नंदन सुकेश्वर ने पूछा था वो अंतिम प्रश्न है कि व्यक्तिगत आत्मा को पिपला ऋषि बताते हैं कि यही ब्रह्म है तुम्हारी जो इंडिविजुअल साउल है प्रत्यग वही परब्रह्म है और पर रूप में उसकी वो निरूपण करते हैं तो इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से ये छह प्रश्न आपको परब्रह्म की उपासना तक ले जाते हैं और आत्मबोध तक ले जाते हैं और आपको आत्मबोध के लिए योग्यता दे देते हैं इसके बाद और उपनिषद हैं जिनमें और भी आत्मबोध पर और ब्रह्मा के स्वरूप पर चर्चा है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बेसिक उपनिषद है जहाँ पर कि हमको आत्मबोध के लिए प्रेरणा मिलती है अब वहाँ से शुरू होता है ये इसका अपन एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आज समझ लेते हैं मोटा मोटा कि ये संसार प्रजापति ने बनाया प्रजापति का मतलब होता है कि पर ने जिसे नियुक्त किया कि तुम इस संसार की रचना करो इसलिए उसको प्रजापति कहते हैं हम कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई ब्रह्म और ब्रह्मा अलग है ब्रह्मा वो है जो संसार बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और ब्रह्म तो वो है जो समस्त सृष्टि का स्रोत तो यह हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं या प्रजापति की बात करू तो प्रजापति ने जोड़ा बनाया अब यहां से द्वैध शुरू होता है उन्होंने प्रजापति ने स्वयं तप किया और एक जोड़ा बनाया प्राण और रई इन दो का जोड़ा बनाया और उन्होंने कहा कि यह जोड़ा अब मेरी प्रजा को उत्पन्न करेगा प्रजा को बढ़ाएगा यही से द्वैत शुरू होता है अब यहाँ पर जोड़े का मतलब समझें जोड़ा होता है दो तरह से एक होता है विलोम अपोजिट एक दूसरे से विरोध रखता हुआ और एक जोड़ा होता है जो एक दूसरे का पूरक है दोनों में कुछ अंतर है जैसे एक ताला और उसकी चाबी ये एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि ताले की उपयोगिता उस चाबी के बिगड़ नहीं है चाबी का उपयोगिता उस ताले के नहीं है अकेली चाबी कुछ काम की नहीं अकेला ताला किसी काम का नहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो पूरक जोड़े अपने संसर्ग के द्वारा एक कार्यशील संसार का निर्माण कर जहाँ एक संसार का निर्माण होता है जो अपना कार्य परमेश्वर की इच्छा से करने के लिए प्रतिबद्ध होता है इसलिए वो प्रजापति रई और प्राण का जोड़ा बनाते हैं अब यहाँ पर क्या है रई जो है भोग्य है जिसको भोगा जाता है जो स्त्रीण गुणों से युक्त है और जबकि प्राण पुरुष गुणों से युक्त है और ये भोगता है और ये डोमिनेंट है डोमिनेंट का मतलब होता है ये अपने अधिकार में रई को ले लेता है प्राण उस पर अपना अधिकार जमाता है रई पर लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है क्योंकि ये दोनों अपने आप में कुछ भी नहीं है अपने आप में इनकी कुछ पूर्णता नहीं है और ना कोई उनकी उपादेयता है अगर रई के बगैर प्राण की कोई उपादेयता नहीं है और प्राण के बगैर रई की कोई उपादेयता नहीं है इसलिए दोनों पूरक हैं एक दूसरे के और हमको पूरे संसार में ऐसे पूरक जोड़े सदा दिखाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं ये आदमी अच्छा है तो एक बुरा आदमी निश्चित रूप से है उसी के कारण ये अच्छा है अगर सभी अच्छे होते तो फिर हम कैसे बोलते कि ये आदमी अच्छा है फिर हमको ये कहना पड़ता था कि सभी एक जैसे हैं एक बुरा इसलिए है क्योंकि कोई दूसरा अच्छा है एक नाटा इसलिए है कि कोई दूसरा ऊंचा है एक बुद्धिमान इसलिए है कि कोई कम बुद्धि वाला है तो यहाँ पर हमारे समस्त द्वैत का आरंभ रई और प्राण से होता है इसमें जितने स्त्रीण गुण हैं उनमें रई कहलाते हैं और जितने पुरुष गुण हैं जिसमें डायनामिक गुण हैं जिसमें आक्रामकता है उसे प्राण कहते हैं अब यहाँ पर इस जगह पर हम देखें कि एक जो ताउ्म है जो चीन में ऐसे ही पुराना उपनिषदों की तरह पुराना ज्ञान है उसमें भी ऐसे एक जोड़े की बात है जो बड़ा विश्व में प्रसिद्ध है और वो है यिन और यंग का जोड़ा इसमें जो यिन है वो और एक यंग है जिसमें यिन है वो स्त्रीण गुणों से भरा है और ये जो यंग है ये आक्रामक या पुरुष गुणों से भरा हुआ है ये एक्स्ट्रोवर्ट है यानी बहिर्मुख है जो यंग है ये बहिर्मुख है वाचाल है तो वो इन अंतर्मुख है ज़्यादा बोलती नहीं चुप है संसार फिर इन दो गुणों से बना बताते और वो एक दूसरे का वो चित्र ही दिखता है कैसा पूरा के संसार अगर गोल है तो दोनों एक दूसरे के बगैर वो गोलाई पूरी नहीं होती और एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि ये चूँकि पूरा श्वेतवर्ण होने के बावजूद उसमें एक काला धब्बा है और यिन में पूरी श्याम वर्ण होने के बावजूद एक गोरा धब्बा है दिख रहा ना आपको एक गोरा धब्बा श्याम वर्ण इन में जो स्त्रीण गुणों में भी कुछ पुरुष गुण जरूर होते हैं और यहाँ पर ये में पुरुष गुणों में भी स्त्रीण गुण जरूर होते हैं अब इसको हम देखें कि पुरुष एक्सटोवर्ट है बहिर्मुखी है वाचाल है आक्रामक है क्रोध भी करता है संसार का काम करता है लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं कोमल भावनाएं छिपी होती वो उसका वाला हिस्सा है और वैसे ही स्त्री रिसेप्टिव है उसके आधीन है और उसकी सहायक है भोग्या है उसके बावजूद उसमें कुछ न कुछ आक्रामकता छिपी हुई है उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रोवर्सिटेसिटी छिपी हुई है कुछ न कुछ पौरुष गुण उसमें फिर भी है इस तरह से कोई भी रचना पूर्णतः पुरुष या पूर्णतः स्त्री नहीं है या पूर्णतः इन या पूर्णत नहीं है या पूर्णतः रई या पूर्णतः प्राण नहीं है वर ये अपने आप में दोनों गुणों को समाले हुए हैं सापेक्षिकता रूप से जिसमें उस वस्तु में जो गुण ज़्यादा होते हैं हम उसको वो नाम देते जैसे एक स्त्री में स्त्रीण गुण ज़्यादा होते हैं इसलिए हम उसको स्त्री बोलेंगे लेकिन उसमें कुछ न कुछ पुरुष गुण जरूर होता है और ये कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी किसी स्त्री में इतने हैं होते हैं कि हम उसको मरदानी कहते हैं पुरुष गुण इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको मरदानी कहने लग जाते हैं। और कभी कभी किसी पुरुष में स्त्रीण गुण इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको जनानी कहने लगते हैं। ये तो व्यक्ति जरूर लेकिन ये तो इसमें कोई न तो आक्रामकता है न बहिरमुखता है न अपना काम ठीक से कर सकता है संसार को मैनेज नहीं कर सकता लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं कलाकार होते हैं ऐसे कई लोग साधक भी होते हैं कई लोग इसमें से बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं। इसलिए इन स्त्रीण और पुरुष गुणों का मिश्रण ही संसार में विभिन्नता लिए है ये जो मिश्रण है उसी से संसार की विभिन्नता उत्पन्न होती है तो क्योंकि अगर दो ही गुण होते हैं तो फिर दो ही तरह के लोग हैं। होते हैं और उनमें फिर समानता होती फिर इनमें भिन्नता कैसे हुई जब पुरुष में पुरुष से पुरुष में क्या भिन्नता हुई एक स्त्री से स्त्री में क्या भिन्नता हुई एक बुरे और दूसरे बुरे व्यक्ति के बीच में क्या फर्क है एक अच्छे व्यक्ति और दूसरे अच्छे व्यक्ति के बीच में, में क्या फर्क है एक सज्जन और दूसरा सज्जन में क्या फर्क है एक संत और दूसरे संत में क्या फर्क है एक चोर में और दूसरे चोर में क्या फर्क है उसमें भी इन गुणों का अलग अलग मात्रा में समावेश होने के कारण वो विभिन्नता पूरे संसार में दिखाई देती है है ना? परमेश्वर ने रई और प्राण बनाए लेकिन रई और प्राण के गुण हर वस्तु में हर विचार में हर व्यक्ति में हर परिस्थिति में कमो मिश्रित है कहीं रही ज़्यादा प्रभावी है तो कहीं प्राण ज़्यादा प्रभावी है इस तरह से दोनों के मिश्रण से संसार बनता है और इन मिश्रणों में भी किसी एक की अधिकता होती है तो वो हमको उसका बाहरी स्वरूप दिखाई देता लेकिन ये अधिकता किस में कितनी होगी ये इंडिजुअलिटी है वैयक्तिकता है हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान है तभी तो हम लोगों को पहचान लेते हैं हम उसका अनुमान लगाइए ये काम उससे नहीं होगा हमको मालूम है इससे उसके बस के बाहर है क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं उसके गुणों के बारे में जानते हैं हम उसका विश्लेषण करें तो हम जानते हैं कि उसमें कितने स्त्रीण गुण हैं और कितने पुरुष गुण हैं हम जानते हैं कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते तो ऐसी ही रई और प्राण की जैसी भावना थी वैसी अब यहाँ इसका बहुत सारे विश्लेषण है जैसे एक कहो कि एक चीज में एक कप है या ग्लास जिसमें हम दूध भर सकते तो एक ग्लास में स्त्रीण गुण क्या है पुरुष गुण क्या है यिन क्या है यंग क्या है तो उसमें जितनी कैपेसिटी है ना उसमें 200 ग्राम दूध भरा जा सकता है तो ये जो 200 ग्राम का अंतरिक्ष है उसके अंदर वो यन है या रही है और वो जो कप है जिस पदार्थ से वो बना हुआ है चाहे वो मिट्टी का बना हो चीनी का बना हो वो कप है वो यंग है या प्राण है वो कप का प्राण है जो मिट्टी से बना हो चाहे कागज का कप हो पेपर का कप हो तो जो भी मटेरियल जिससे वो बना है वो उसका प्राण है और उसके अंदर जो क्षमता है वो रही है या ये नहीं इस तरह से हर वस्तु हर व्यक्ति हर परिस्थिति हर विचार सबका विश्लेषण करें तो वो इन दो से जुड़ी हुई इन दो से बनी हुई ये क्या है इनको मिथुन कहते हैं ये ही मिथुन हैं जो जोड़े हैं जो संसार को बनाते हैं और संसार को चलाते हैं तो ऐसा प्रजापति ने एक पहला जो मिथुन जोड़ा बनाया उसका नाम था रई और प्राण हर धर्म में इसके कुछ अलग अलग नाम हैं जैसे ताओ की बहुत अच्छी व्याख्या है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यिन और यं की तो ये जो पहला प्रश्न है वो कत्यपुत्र कबद्धि पूछते हैं कब पूछते हैं एक साल का इंतजार करने के बाद वो अपने गुरु के करीब आते हैं उनको प्रसन्न देखते हैं गुरु इजाजत देते हैं कि हाँ तुम क्या जानना चाहते तो वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि ये संसार में इतनी प्रजा है ये प्रजा कैसे उत्पन्न हो ये उनका पहला प्रश्न था और उस पहले प्रश्न के उत्तर में ही वो बताते हैं कि प्रजापति ने ना प्रजा को उत्पन्न करने के जिस पर जिम्मेदारी थी प्रजापति ने तप किया तप के द्वारा रई और प्राण का जोड़ा मिथुन जोड़ा बनाया फिर उसके बाद वो कहते हैं ये सूर्य ही प्राण है और ये चंद्रमा ही रई है इन दोनों से क्या बनता है संवत्सर इन दोनों के मिलने से क्या बनता है जो समय चक्र बनता है संवत्सर बनता है हमारा कैलेंडर बनता है इसमें दोनों का मिश्रण है प्राण और रई का इसको हम आगे अगले हफ्ते में और जब इसको और थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे कि दोनों का विश्लेषण सम्मिश्रण से क्या बनता है संवत्सर बनता है समय बनता है इनके मिलने से ऋतुएं बनती हैं इनके मिलने से अहोरात्रि बनते हैं दिन और रात का उदय होता है तो ये रही और प्राण जब नहीं थे तब सूर्य नहीं था चंद्रमा नहीं था पुरुष नहीं था स्त्री नहीं थी दिन नहीं था रात नहीं था बुरा नहीं था तो अच्छा भी नहीं था तुम नहीं थे तो मैं भी नहीं था क्योंकि मैं इसलिए हूँ कि तुम हो तुम इसलिए हो कि मैं हूँ हम सांसारिक जो हमारा आपसी परिचय है वो सापेक्षिक अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो लेसन है वो ये है सबसे बड़ी सीखने की समझने की बात यह कि यहाँ जितना भी सांसारिक परिचय है किसी भी वस्तु का या परिस्थिति का जैसे हम कहें कि आज बहुत गर्मी है इसका मतलब कल शायद गर्मी कम थी इसलिए आज ज़्यादा है हम कहें कि यह स्थान बड़ा गर्म है इसका मतलब आप किसी और स्थान से आएँ जहाँ कम गर्म है हम कहें बड़ा स्थान सुंदर है इसका मतलब हम रोज़ाना जो स्थान देखते हैं वो इतना सुंदर नहीं है यानी संसार की हर स्थिति परिस्थिति व्यक्ति सब कुछ सापेक्षिक है और ये सापेक्षिकता का उद्भव रई और प्राण के मिलने पर निर्भर करता है कितने पुरुष गुण और कितने स्त्रीण गुण उसमें मिले हैं क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्त्रीण गुणों का प्रतीक और सूर्य प्राण का या पुरुष गुण का प्रतीक है यहाँ पर इन छह प्रश्नों में हमको द्वेत के उत्पन्न होने से लेके उपासना के द्वारा पूर्ण अद्वैत के ज्ञान तक ले जाया जाए यानी सबसे पहले हमको पता जाता है कि ये द्वैत कैसे पैदा हुआ इस संसार में हमारी देखने की दृष्टि विश्लेषणात्मक बना देती रई और प्राण के रूप में हमारी देखने की दृष्टि विश्लेषणात्मक हो जाती है हम हर चीज़ को विश्लेषण से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो देखेंगे तो उसको हमको समझ में आएगा कि इसमें कितना रई है कितना प्राण है हर परिस्थिति में हम सोचेंगे कि यहाँ पर कितना रई है कितना प्राण हर परिस्थिति हर व्यक्ति हर बात हर संवाद उस पर हमारी देखने की एक नई दृष्टि पैदा हो जाएगी और यही दृष्टि हमको आगे अद्वैत तक ले जाने में सहायक होगी तो यही बात आगे आने वाले जो तो प्रश्न हैं वो उत्तरोत्तर रूप से जैसे अगले प्रश्न में बोलते हैं कि प्राण का निरूपण कैसे होता है प्राण कहाँ से आया और प्राण कैसा है उसके क्या गुण हैं हम कैसे कहें कि प्राण है, कैसे कहें कि पौरुष गुण हैं प्राण की उत्पत्ति और उसकी स्थिति क्या है ये तो अगला प्रश्न है स्वप्न सुषुप्ति अवस्था दोनों अवस्थाओं में हमारे प्राण की क्या स्थिति होती इन दोनों स्थितियों में सबसे पहले हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारी बुद्धि कई जन्मों की वासनाओं के अनुकूल अपने रचनाएं करते हुए स्वप्न देखते हैं और वो इंद्रियां प्राण में विलीन हो जाती हैं और जब गहरी निंद्रा में वो प्राण आत्मा में विलीन हो जाती है पहले तो हमारी इंद्रियाँ मन बुद्धि अहंकार हमारे विचार प्राण में विलीन होते हैं और गहरी निंद्रा में प्राण स्वयं आत्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर वो शिपी कुमार सत्यकाम का एक प्रश्न होता है कि ओंकार की यानी यहाँ ओंकार यानी क्या है ब्रह्म है तो ओंकार की उपासना का परिणाम क्या होता है उसके कितने प्रकार हैं क्या ओंकार को परब्रह्म की तरह उपासना की जा सकती है ये क्या ओंकार की अपर ब्रह्म की तरह उपासना की जा सकती और उनके क्या क्या भिन्न प्रकार हैं और अंतिम रूप से जो अंतिम प्रश्न जो पूछा जाता है भारद्वाज नंदन सुकेशा का उसके उत्तर में पिपलाद ऋषि बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही जिसमें प्राण समाहित हो जाते वही परब्रह्म है उसको ब्रह्म रूप से निरूपित किया गया प्रत्येक आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा इंडिविजुअल साउल वो प्रत्येक आत्मा ही तुम्हारी आत्मा है इस तरह से क्लमबद्ध रूप से पहले संसार का विकास और फिर संसार का वापस अपने आप में समेट लेना ये उसमें विस्तार से बताया जाए प्रश्नों तो आगे आने वाले अपने जो हफ्ते होंगे जिसमें हम प्रश्नोपनिषद पर और आगे चर्चा करेंगे उसमें हम इस रई प्राण की कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन एक एक प्रश्नों पर विचार करते चलेंगे और किस तरह से समग्र रूप से ये संसार के भिन्नता भिन्नता में अभिन्नता देखने की दृष्टि कैसे देते हैं ये बात बड़ी महत्वपूर्ण तो आज अपन अपनी बात यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय